सहनावत सहनोभुन सहनो सह वी कह तेजस्विनावीतमस्त तेजस्विनावधीतमस्तु वह शांति शानि शानि हाँ जी उस पूछना तो नहीं है रामदयाल जी पहले सूत्र का अर्थ बताइए द्वितीय पहले हाँ जी नो, नोदना भी संयोग कर्मोदना तो था तो वेग के कारण से और संयुक्त उस वेग से जो कर्म उत्पन्न होता है उससे पिछले कर्म अपनी तैयारी नहीं किया देखा नहीं क्या पाठ को क्यों अभी नहीं देख पा तो रहा क्यों यही तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं देख पा रहे हैं तो ठीक है वो बताएंगे नहीं है। क्या हो गया उससे ठीक ही तो है आप खा रहे पी रहे आ रहे जा रहे खाना पीना नहीं चल रहा है। क्यों क्या कर रहे हैं थोड़ा बहुत चल रहा है तो खाना पीना तो चल रहा है ना नहीं चल रहा है का मतलब कुछ भी खा नहीं पी रहे बेड पर आप है बिस्तर पर लेटे हुए हैं खड़े नहीं हो सकते आ नहीं सकते जा नहीं सकता पढ़ने की स्थिति नहीं है बैठता तो चक्कर आता है अच्छा ठीक है प्रभुलाल जी सूत्रार्थुक्त कर्म होता है हाँ ये सूत्रार्थ है ये तो सरल है पाठ की तैयारी नहीं भी किया हो आप तो भी आप सूत्र को पढ़कर के सूत्रार्थ बता सकते हो संयुक्त संयोग क्या कर्म से ही कर्म से नहीं आप आ, आपको आपके दिमाग में कुछ और ही है ना आप ये बताओ संयुक्त संयोग क्या होता है संयुक्त तो संयोग क्या होता है ये बताइए कैसे जैसे उदाहरण से बताओ जैसे मेरा हाथ इससे इससे संयोग संयोग संयोग संयोग है हाँ। तो संयोग है इस पुस्तक का तो संयोग से ये संयोग। अच्छा ठीक तो तो, तो तो है तो क्या ये, होता? ये तो हाँ तो ठीक हाँ। तो है अब अब मान लीजिए पृथ्वी में वो दृश्य कर्म हो रहा है ये ये समझाइए कि संयुक्त संयोग क्या हुआ है उसमें जिसके कारण से पृथ्वी में कर्म होता है वेग से कर्म हुआ अब फिर कहीं जा कहीं और जगह जा रहे हैं अच्छा ठीक मतलब है बोलिए आपका हाँ ठीक है वेग से वेग हाँ वेग से कर्म हो गया फिर उस कर्म से फिर वेग जो हुआ। उस कर्म से फिर वेग कर्म से फिर वेग उस हुआ ठीक है फिर है। किस में में इसी कारण से कहीं और गए आप तो अच्छा चलिए हाँ जी राजेश जी संयुक्त तो संयोग से जो कर्म होता है पृथ्वी में भूकंप आदि जैसे या पर्वतों का का पर्वत गिरना हवा के से ये। तो आपको ये दिखाना है ना दो कारण बताया ना यहाँ पर पृथ्वी के अंदर होने वाले जो कर्म हैं वो दो प्रकार के होते हैं दृश्य कर्म एक तो वेग के धक्के से कर्म होता है और एक संयुक्त संयोग से कर्म होता है तो संयुक्त संयोग से कर्म कैसे होता है बाहरी दबाव और तस्वीर के अंदर आंतरिक परिवर्तनों के कारण आप बताए ना देखिये ये संयोग हुआ दोनों का संयोग ये संयोग फिर किसी और के साथ संयुक्त हुआ तब जाकर के फिर पृथ्वी में कर्म हो रहा है ये बताना है ना आपको चूना और इत्यादि इत्यादि इत्यादि मत जाइए आप सीधे सीधे बात करिएगा नागरिक आप उदाहरण बताओ इत्यादि इत्यादि में तो बहुत कुछ है इत्यादि में इत्यादि में जाना नहीं है ना आप सीधा सीधा बताओ दो पदार्थों का संयोग वो दो पदार्थों का संयोग फिर किस तीसरे के साथ संयोग हो गया तब जाके पृथ्वी में कर्म हुआ है तो बहुत सरल है उदाहरण अब तो साइंस के व्यक्ति हो अब नहीं बताना है आप <laughs> हाँ जी आप बताइए जब जब पृथ्वी के अंदर <laughs> और जल का संयोग है है होती फिर बताइए गंदक या गंधक <laughs> और गंधक और चूने का दोनों का संयोग हो गया अब ये संयोग किसको किससे युक्त होता है बीच में आप क्यों बोल रहे हैं जो बता रहे हैं ना उनको बोलने देना पूरा जल और गंदक दोनों का संयोग होगा अभी संयोग से फिर एक संयोग होगा तब जाके पृथ्वी में कर्म होगा नोदन हो नोदन की बात ही नहीं नोदन तो अलग कारण हो गया दो प्रकार से कर्म हो रहे हैं। एक नोदन से भी कर्म होता है पृथ्वी में वो अलग, अलग चीज है अब केवल संयुक्त तो संयोग से बताने आपको संयुक्त तो ये तो दोनों का संयोग हो गया ये तो संयोग है फिर उस संयोग से फिर संयोग होगा ना तो फिर आप उदाहरण नहीं पकड़ रहे हैं तो बहुत सरल उदाहरण है हाँ, आप बताइए और जल का का का संयोग संयोग है है उसके अंदर फिर चूने या गंधक हो जाता पे सही हो अब उल्टा मत बताइए इसको थोड़ा सीधा करके बताइए अब ऊपर से नीचे मत आओ नीचे से ऊपर जाओ चूने का गंधक का सहयोग है हाँ चूने का और गंधक का सहयोग है पानी को मत जोड़ो संयोग हाँ ये बोलो कि चूना और गंधक दोनों यानी पानी या चूना दोनों जो भी बोलो इन दोनों का संयोग हो गया इन दोनों का संयोग फिर पृथ्वी के साथ संयोग हो गया तब जाके पृथ्वी में कर्म हो गया पकड़ में आ रहे दो पदार्थों का संयोग हो गया चूना और पानी दोनों मिले हुए इसका यह संयोग है अब इस संयोग से पृथ्वी के साथ संयोग हो गया संयोग से संयोग हो गया पृथ्वी के साथ फिर उस संयोग के कारण से पृथ्वी में कर्म उत्पन्न हो गया ऐसा ठीक है ये भी हो हाँ वहाँ जहाँ भी इस तरह का बनाओगे वहां पर बनेगा ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहीं पर बनेगा और जगह नहीं बनेगा जहाँ जहाँ ऐसा बनेगा संयोग संयोग तो बाह्य कर्म कर्म भाई ये का मतलब बाहर हमको पता लगता है ना बाहर संयोग भाई ये कर्म भी होते हैं बाहर भी होते हैं भीतर भी होते हैं यानी जब कर्म होता है पृथ्वी में वो कर्म दृश्य है वो संयोग हमको नहीं दिखेंगे वो तो अंदर हो गए संयोग मतलब जल और चूने का जो संयोग अंदर हुआ है वो तो हमको थोड़ा दिखेगा वो संयोग नहीं दिखेगा उसका संयोग पृथ्वी के साथ है ठीक है ना वो भी अंदर ही है वो भी नहीं दिखता है उसके कारण से जो ऊपर पृथ्वी में कर्म हुआ वो कर्म हमको दिखेगा कर्म दृश्य है बाकी वो संयोग हमको दिख रहे नहीं दिख रहे पकड़ में आ रहे और ऊपर से जो होते हैं वो तो स्पष्ट दिखते ही हैं। चले मत दूसरे सूत्र से नहीं वो अलग अलग हैं वो अपने अपने कक्ष में यानी अपने अपने स्थान पर हैं जब उनके आपस में मिलकर के रिएक्शन हो रहा है ना रिएक्शन रिया, नहीं हो उस में सब है वहां पर संयुक्त तो है जब उसका रिएक्शन रूपी जो संयोग होता है ना तब जाकर के वहाँ विस्फोट हो रहा है तब पृथ्वी में कर्म उत्पन्न हो गया है हम्म किससे उत्पन्न होता है वो तो उसका स्वभाव है वायु अपने आप गति करती है अपने, हाँ करती। आप अपने आप उसका नैसर्गिक स्वभाव है गति करना गति कर ही रहे ना मतलब बहुत तेजी से वायु चलना वो तो दूसरे कारण है निमित्त तो बहुत हो सकते हैं जैसे साइक्लोन आता है आंधी आती है तूफान आता है ऐसे बहुत सारे कारण है जो वातावरण के अंदर जो भी कारण बनेंगे वो निमित्त कारण बनते जाएंगे अभी पहले सूत्र में दृश्य कर्म को लेकर के बताया दूसरे सूत्र में बताया जा रहा है अदृश्य कर्म अच्छा अच्छा बोलिएगा तद विशेषण अदृष्ट कारितम तद शब्दो नोदन अभिघात संयुक्त संयोगो परामर्शति परामर्शति सूत्र में तद जो शब्द आया है वो नोदनाभिघात और संयुक्त संयोग इन दोनों शब्दों को परामर्श करता है यानी इन दोनों की आवृत्ति अनुवृत्ति यहां पर आती है विशेष सूत्र में जो विशेष शब्द है विशेषेणा यह विशेष शब्द व्यतिरेको व्यतिरेक अर्थ में आया है भिन्न अर्थ में आया है विरोधी अर्थ में आया है विना भाव व्यतिर विना भाव यानी नोदनाभिघात और संयुक्त संयोग के बिना ही पृथ्वी में अदृश्य कर्म होता है इनके बिना नोदनाभिघात संयुक्त संयोगाभ्याम व्यतिके नोदनाभिघात और संयुक्त संयोग इन दोनों के व्यतिरके बिना उस व्यतिर को बिना भावेना नोदन अभिघात संयुक्त संयोग यो अभावे उन्हीं शब्दों को और स्पष्ट किया है नोदनाभिघात और संयुक्त संयोग इन दोनों के अभाव में पृथ्व्याम पृथ्वी के अंदर यद् अदृश्यम कर्मा, जो अदृश्य कर्म होता है यानी अनैन्द्रियक अतीन्द्रियक जो कर्म होता है स्व केंद्रे अपने केंद्र में सूर्याभिमुखम सूर्य की ओर अभिमुख किया हुआ या सूर्य की ओर अभिमुख हुई हुई जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में दैनिकम भ्रमणम दैनिक भ्रमण ध्रुवीयाक्षे ध्रुवीय अक्ष पर उसके मूल ध्रुवीय अक्ष पर सूर्यम परिता सूर्य के चारों ओर वार्षिकम च और वार्षिक परिक्रमा भी होती है एक तो सूर्याभिमुख होकर के पृथ्वी एक चक्कर लगा के आती है पूरे साल में साल में एक बार चक्कर हो जाता उसका ये तो चारों ओर का चक्कर है और एक उसका ध्रुवीय अक्ष में उसका अपने आप में एक घूमती गुंत, है धरती में दो प्रकार के कर्म रोज मतलब निरंतर हो रहे हैं एक तो स्वयं घूम रही है और स्वयं घूमते हुए आगे भी गमन कर रही है ये दो कर्म है इनके रही है दिन होता रही है स्वयं घूम रात अपने अपने में एक चक्कर पूरा करने में एक दिन लगता है और सूर्य के चारोर चक्कर आने में एक वर्ष लगता है जितनी तेजी से घूमती है, है। अपने में करने एक दिन लग जाता क्या क्या अपने आप में अपने ध्रुव में जो घूमती है वो बहुत तेजी से नहीं घूमती है सूर्य के, के चारों ओर से भी बहुत तेजी से नहीं घूमती है नहीं वो उसकी जो अच्छा नहीं नहीं नहीं बहुत तेजी से मतलब आगे बढ़ती है यानी स्पेस में ही आगे जो बढ़ रहा है ना आगे बढ़ना एक गति अलग है मेरे विचार से आगे बढ़ने वाली गति अलग है फिर सूर्य के चारों ओवर घूमने वाली और तीसरी गति है ये फिर वही तो तो जो सूर्य के तो चारों चलती है वही वो वही बहुत तीव्र गति से चलती है मतलब मतलब वो एक नियत गति का मतलब उसका प्रति सेकंड इतने किलोमीटर दूरी से वो दौड़ती है प्रति सेकंड पता नहीं कितना है पच्चीस किलोमीटर नहीं।, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है लेकिन लिखा है कहीं पर वो धीरे घूमती है वो धीरे से घूमती है अब उसकी अपेक्षा से सूर्य नहीं नहीं सूर्य के चारों तरफ तो ऐसे घूमेंगे जैसे सूर्य यह है आ? और वो ऐसा घूमती हुई आ रही है बस ऐसे आ गई ठीक है अब इतनी अपने चारों ओर नहीं घूम रही है वो तो केवल घूम रही है ऐसे ऐसे गोल गोल गोल ऐसे ऐसे जैसे ये है ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे घूमती है तो एक, एक दिन, दिन लगता है वो ही कह रहा हूँ मैं वो तो उसको समझाने की वो यूं कह रहे हैं वैसे यू घूमती है ऐसे ऐसे ऐसे घूमने में एक दिन लगता है और फिर वो सूर्य के चारों चारोवर जो घूमती है वो उसमें एक साल लगता है और जो सूर्य के चारों चारोवर घूमने वाला एक साल वाला है वो बहुत तेजी से घूमता घूमती है तब जाकर के एक साल लग रहा है हाँ उसका व्यास बहुत बड़ा, बड़ा है ना जी हाँ मतलब उससे उससे दूर है ना बहुत दूर है ना उससे इसलिए उसका क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है तो ये ये सारा जो भ्रमण है पृथ्वी का अपने ध्रुवी अक्ष में रहते हुए घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना अदृष्ट शक्ति कारितम ये अदृष्ट शक्ति के कारण से उसी को खोला है नैज ने, की शक्ति नैज की शक्ति रेवा ईश प्रेरिता खलू अदृष्टम वो अपना स्वाभाविक शक्ति है और उसकी अपनी स्वाभाविक शक्ति भी ईश्वर प्रेरित है ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है इसलिए ऐसा करती है वो पृथ्वी वैज्ञानिक कारण कोई नहीं हाँ जीश्वर वैज्ञानिक मतलब ईश्वर अवैज्ञानिक है मैं आप कह रहे हैं नहीं वैज्ञानिक कारण होना चाहिए वैसे घूमती ईश्वर के प्रेरणा से घूमती है ऐसा नहीं वैज्ञानिक कारण होना चाहिए तो व्यवस्था की वो वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है क्या क्यों घूम अच्छा अच्छा उसका उसका प्रभाव है नहीं ऐसा है सभी पदार्थ जो है ना बहुत व्यास वाले हैं ना बड़े बड़े पदार्थ हैं तो जो जितने बड़े पदार्थ होते हैं उसका जो आकर्षण उतना अधिक होता है तो सूर्य का आकर्षण बहुत ज्यादा है पृथ्वी का आकर्षण बहुत कम है तो वो सूर्य की ओर बढ़ता है वो पर अपनी भी उसका उसका अंदर आकर्षण शक्ति है तो इसलिए वो अपनी ओर सूर्य खींच रहा होता है और पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा होता है तो वो एक दूरी बनाई रहती है फिर उसके बाद वो आगे गमन करते हैं आगे गमन करना तो उनका स्वभाव है उनका स्वभाव ही ईश्वर ने ऐसा स्वभाव रखा वो आगे गमन करते रहते हैं। यानी पृथ्वी भी आगे गमन कर रही है सूर्य भी आगे गमन कर रहा है यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, वो स्थिर नहीं है सब गति करते जा रहे हैं हाजी नीचा कोई होता ही नहीं है ना ना कोई नीचा होता है ना कोई ऊपर होता सब अवकाश में है सब अवकाश है ऊपर होता नहीं है ना सभी अवकाश में है बस रहते हैं मतलब या तो टुकड़े टुकड़े उसके टूट करके अलग होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे उल्का पिंड गिरते हैं ना वो सब नष्ट होते जाते हैं।, होते हैं वो विलीन क्या होता है मतलब उसका सूक्ष्म रूप होकर के अवकाश में फैल जाते हैं बस ये है में यूं नहीं विलीन होते कभी सतर में विलीन होने की स्थिति तो प्रलय में आती है उससे पहले तो बस उसका सूक्ष्म रूपीकरण होता है सूक्ष्म होकर के अवकाश में रहते हैं वो बस जैसे आप एक आ, कपड़े को जला दीजिएगा तो जला देंगे तो उसका राख बन जाता है राख ही बनता है ना और उस राख को आप फूक मार करके उड़ा दीजिएगा तो अवकाश में है वो फैला हुआ है ठीक है जैसे ऊपर आप ऊपर जो देखते हो ना आपको नीला नीला जो आकाश जिसको आकाश बोलते हैं वो नीला नीला वो कोई आकाशवाकाश नहीं है वो तो आ, पानी और धूल का जो समिश्रीकरण सम्मिष्रि है ना वो पदार्थ है वहां ऊपर जो दिख रहा है आपको तो अवकाश में ही है सूक्ष्म कण है दूर से आपका ऐसा दिख रहा है मतलब कितने कण होंगे देखिएगा आप तो ऐसे ही जो आ, सूर्य से चंद्रमा से या अल ग्रह उपग्रह से जो जो कुछ कुछ खंड टूट टूट करके जो उनसे अलग होते हैं वो अगर बड़े खंड हैं तो वो बड़े पदार्थ के साथ जाकर के चिपक जाते हैं और छोटे छोटे हैं तो वो उसका चूर्ण हो करके वो अवकाश में फैल जाते हैं बस ये है मतलब जिस वस्तु का जितना ज्यादा आकर्षण होगा ना वो उस वस्तु के साथ जाकर के छिपक जाते हैं उसमें या तो पृथ्वी में आ जाएंगे अगर ऊपर से जो गिर रहे हैं जो पृथ्वी उसका उसके निकट पृथ्वी है तो वहां करके पृथ्वी के साथ मिल जाएंगे या जो जो पदार्थ जिस, जिस जिसके निकट होता है वो उस उसके साथ जाकर के मिल जाते हैं उसी में विलीन होता है विलीन का मतलब उसी उसके केंद्र में जाकर के रहते हैं यूं कहना चाहिए जैसे यहां हमको जो ऊपर दिख रहा है वो हमारे पृथ्वी के केंद्र में है वो वो सब पृथ्वी के केंद्र में विद्यमान है बस हवा में ऊपर अभी एक लेख आ रहा है आप लोग पढ़ लेना परोपकारी में परोपकारी हनुमान का उड़ान उसका शीर्षक है किसी व्यक्ति ने लिखा है उसका अनुवाद है मराठी में आया लेख उसका अनुवाद है वो अभी का होगा कुछ पिछले साल का होगा पर बहुत अच्छा है वो आप देखेंगे तो आपको आ, पता लगेगा किस तरह का व्यक्ति ऊपर जाकर किस तरह नीचे आता है उसमें पूरा अच्छी तरह उन्होंने व्याख्या करके बताया है चलें क्या हुआ किसमें मनुष्य कैसे उड़ सकता है कैसे उड़ सकता है अच्छा अच्छा छुड़ सकता है ये ये से मन छुड़ सकता है वायु वायु तो काम तो जो चीज़ ले जाती है, तो है जिससे ऊपर चले जाएंगे और नीचे चलना है तो वो प्रॉपर्टी नहीं नहीं अभी वो जो लेख आप पढ़ेंगे ना उसमें उन्होंने कितना तामझाम किया है ना उसको आप देखेंगे तो पता लगे यूँ थोड़ा उठे, उठेगा कोई आदमी है अब में ऐसा है भी है। हैं। में पूरी स्थिति सामने नहीं आएगा, नहीं कल्पना करना क्या होगा खैर यानी जैसे जमीन जे, पर जैसे व्यक्ति दौड़ता है ना जो सौ सौ मीटर का दौड़ कम से कम समय में जैसे दौड़ता दो, है व्यक्ति तो ऐसे ही अपनी जो परिधि है उसके ऊपर जाकर के एक ऐसा बनाया है उन्होंने बहुत एक गुब्बारा बनाया है उसको अंदर इस तरह का मेटल लगाया है उसके अंदर उस तरह का वो सांस आदि ले सके उसको ठीक कर सके फिर वो इतनी तेजी से जब नीचे आएगा तो कैसे आएगा वो पूरा उन्होंने अच्छे ढंग से वर्णन किया है बाकायदा वो पूरा बहुत बड़ा टीम लगा है पता नहीं कितना पैसा लगा होगा उसमें तब जा के वो ऐसी स्थिति उत्पन्न किया कि आ? बना के वो गिर आया नीचे वो वो उसका वर्णन उन्होंने किया है मराठी में वो लेख आया था उसको उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है देशपांडे जी यहाँ आए थे ना माधव जी देश, मादवजी। मादवजी देश उन्होंने वो लेख दिया है वो न, न, वो कृषि कृषि कृषि विज्ञान वैज्ञानिक हैं वो कृषि विभाग में थे आ? ना पायट नहीं कृषि विज्ञान में थे वो आ, दिज़े दिज़े। कौन विजय जी वो भी पायलट अच्छा अच्छा अच्छा वो लेख आए थे उनके भी दो लेख आए थे अपनी परोपकारी एक आए एक, तो एक, एक दूसरा अभी आया नहीं भेजा नहीं उन्होंने चलें हम आगे अत्र पृथ्वी समवाई कारणम। अदृष्टम असमवाय कारणम जो अदृष्ट शक्ति है वो असमवाय कारणम है अदृष्ट प्रेरका ईश्वर निमित्त कारणम उस अदृष्ट को प्रेरित करने वाले जो ईश्वर है वो निमित्त कारण हो गया शंकर मिश्रादि भी क्यों जहां वो आते हैं वो क्या उन्होंने किया वो नहीं बताया बस केवल इतना बताया शंकर मिश्रादि भी इधमापी सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम शंकर मिश्रादि विद्वानों ने भी इस सूत्र की भी व्याख्या गलत की है सूत्रार्थ पूर्वोक्त विघात संयुक्त संयोग के बिना पूर्व में कहे हुए विघात और संयुक्त संयोग के बिना पृथ्वी में अदृष्ट कारण से कर्म होता है कारण से कर्म अदृष्ट होता है। अदृष्ट कारण से अदृष्ट कर्म होता है ऐसा लिखिएगा एक ही बात है अदृश्य अदृष्ट कारण से अदृश्य कर्म होता है दिखाओ कहा देखते, <laughs> देखते हैं कोई नहीं देखता <laughs> हंस क्यों रहे हैं अब तो तो तो है। देखना है <laughs> <laughs> वैसे सबको नहीं दिखता है ना आज कैसे देखते हैं बताइए जो के माध्यम से हाँ जी भी जा। तो बाहर जाकर हाँ मतलब पृथ्वी की परिधि से बाहर जाकर के जब यंत्रों के माध्यम से देखते हैं इंद्रियों से नहीं देखता जा करके वो यंत्रों तो तो से ही देखते हैं यंत्रों से ही देखते हैं तो वो तो अदृश्य मतलब ऐसा है ना अपनी इंद्रियों से नहीं देख रहे हैं ना यंत्रों से देख रहे हैं यंत्रों से देख रहे हैं, जैसे अतिय है तो आप कहते कि अतियो को नहीं देखते हैं देखते हैं फिर भी उनको ही कहेंगे ना आत्मा परमात्मा अतिय है। हैं इंद्रियों से नहीं दिखते हैं तो आप कहने लगे नहीं दिखते हैं अरे भाई कैसे दिखते हैं मन से दिखते हैं मन से तो देखते ही है ना फिर अदृश्य आप अतिय कहते हैं कहेंगे ना ऐसा तो इंद्रियों से थोड़ा देख रहे हो इंद्रो से देख रहे हैं जैसे मन से पहले बात को समझो इतना जल्दीबाजी मत करो जो समाधि में प्रत्यक्ष करते हैं वो किससे प्रत्यक्ष करते हैं मन से करते हैं ठीक है ना तो बाह्य पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं और समाधि में मन से प्रत्यक्ष करते हैं जो बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष और जो इंद्रियों से नहीं होता तो उसको कहते हैं अतिय प्रत्यक्ष तो ये जो पृथ्वी की गति है ये अतिय प्रत्यक्ष है इसलिए अदृष्ट कहते हैं उसको तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होना नहीं होता है ना नहीं होता है उनको भी तो यंत्र तो इंद्रियों की तो सहायता करा यंत्र तो ठीक है यंत्र साधन हो गए ना जैसे इंद्रिय साधन साधन तो ठीक है मन भी इंद्री है फिर अत क्यों कहा? का बोलो मन भी तो इंद्री है ना फिर भी अतीन्द्रिक है ना तो इन इंद्रियों से नहीं होता है वो यंत्रों के माध्यम से देखते हैं ऐसा समझ लीजिए यंत्रों के माध्यम से इन इंद्रियों से देखते यू समझ लीजिए यानी माध्यम व मुख्य यंत्र है जैसे मन माध्यम है और आत्मा देखने वाला है मन माध्यम है और आत्मा उसको देखने वाला यानी मन के माध्यम से आत्मा देखता है और यहाँ जो वैज्ञानिक लोग जो देखते हैं वो इन इंद्रियों से सीधा नहीं देखते उन यंत्रों के माध्यम से आंको से देखते हैं ऐसे समझ लीजिएगा हाँ हा, जी हाँ जी हाँ जी और जिनको सीधा इंद्रियों से नहीं देखते उसको यंत्र से यंत्र के माध्यम से देखना माना जाता है जैसे एटम को देखते है ना हाँ जी एटम को देखते हैं ना आंखों से नहीं देखते यंत्रों से देखते हैं ना तभी तो पता लगेगा उसको बहुत बड़े माइक्रोस्कोप होंगे बहुत बड़े होंगे जैसे भी उसकी जो भी स्थिति होगी उसी से देखते हैं अभी तो नहीं चल रही है एटम को नहीं देखा अभी तक हाँ? नहीं नहीं नहीं एक ऐटम एटम की बात हो रही है ये वो जो कार्क्स और उससे भी आगे की जो बात हो रही है वो कौन सी है जी वो तो मतलब यू और प्रमाणों के आधार पर कल्पना करते हैं कि इस तरह का होगा और यू तरह से देखा हो अभी, अभी क्या देखा ये बताइए मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है आ, एटम के अंदर रहते हैं उनको देखा है वो देखा तो नहीं है उनको भी नहीं देखा ये वो तो गणित कैलकुलेशन आदि के माध्यम निम्न यानी नि, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी नहीं देखा क्या यंत्रों से तो तो है तो तो तो है। नहीं तोड़ा तो है मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के आगे कॉर्क्स में चले गए फिर उसके आगे का जो है उसमें गया उसके बारे में एक बहुत बड़ा वो बनाया था उन्होंने उसको देखने का समझने कहा भूगर्भ में एक बहुत बड़ा बनाया था ब्लैक होल नहीं एक बहुत बड़ा सुरंग यंत्र बना है और उसमें चली थी ये वहां से वहां तक जब जाएगा तो उसका सबको पता लग जाएगा क्या चीज है लेकिन वो फेल हो गई थी उस स्थिति में तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को भी नहीं देख पाए अच्छा हाजी यानी इसका मतलब है वो जो भी देखते हैं स्थूल पदार्थों को देख रहे हैं अभी तर नहीं देख पाए मतलब तो कई सारी चीजें हम अनुमान प्रमाण से प्रमाणित करते हैं उसको लिंगी का अनुमान कर रहे है इतना ही हो रहा है वहाँ पर ठीक है, तो है। इंत्र से तो प्रत्यक्ष होता है ना जैसे, हाँ। जैसे तो जो चश्मा चश्मा हो, तो देखते, देखते के द्वारा हैं। ये चश्मा अलग है वो चश्मा अलग है यंत्र-यंत्र में तो अंतर होता है ना <laughs> तो चश्मा वाले सब प्रत्यक्ष ही नहीं करते फिर इसका मतलब ठीक <laughs> है चले ये आपेक्षिक है वैसे अपेक्षा से है वो तो कोई कोई मतलब देखता है सभी लोग तो देखते नहीं है जो उस विभाग में उस चीज को जो संभालते हैं वही लोग उस सैटेलाइट से देखते होंगे या उसके अधिकारी जो भी होंगे मान लो प्रधानमंत्री जाकर के देखना चाहे तो शायद वो भी देख लेगा ऐसी स्थिति सेटेलाइट से हाँ मतलब वो बहुत बड़े व्यक्ति जो हर कोई तो नहीं देख सकता वो साइंटिस्ट ही देखते होंगे ना हर कोई व्यक्ति की बस की बात नहीं है और जो उसमें भी इसरो में भी जो मुख्य अधिकारी होता होगा ऐसे ऐसे स्तर के लोग या उनके निकट के स्तर लोग लोग ही उनके माध्यम से देखते होंगे या उसका ऑपरेटर जो होगा वो देखता होगा ये नहीं दिखाएंगे देख सकते हैं उसमें तो कोई बात नहीं पर इसकी जो अदृश्य का मतलब है यूं सामान्य रूप से यूं नहीं दिखेगा ना बस इतने इतने रूप में अदृश्य है ये और दूसरी बात वो जो घूम रहा है वो घूमने को तो देख सकते हैं लेकिन जिस शक्ति से वो घूम रहा है उस शक्ति को नहीं देख सकते ये हाँ तो ठीक है पत्थर गिरा पत्थर की रहा, तो पत्थर की शक्ति शक्ति गिरने को कौन है ठीक है वो तो शक्ति को तो कोई नहीं दे गुण को तो गुण कोई ऐसा तोड़ा होगा वो कोई गुण दृश्य भी होता है कोई गुण अदृश्य भी होता है तो अदृश्य गुण को कैसे देखेगा वो दृश्य गुण को ही देखेगा सूत्रार्थ हो गए ना अपाम कथम उच्चते जलों का गिरना कैसे होता है इसके बारे में कहा जा रहा है बोलिएगा अपाम संयोग अभावे अभाव गुरुत्वात्तनम गुरुत्वात आकाशीय अपाम पतनम वृष्टि रूपे निपतनम कर्म आकाशीय जलों का गिरना किस रूप में वृष्टि के रूप में गिरना तो वृष्टि के रूप में गिरना रूपी जो कर्म है विद्युत विद्युत वात अब्रसंयोगस्या। विद्युत विद्युतवात अब्र वृष्टि प्रतिबंधक अभावे सति भारत यद्वा पृथिव्या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं विद्युतवात अभ्र संयोग विद्युत है वहां पर और वात वायु है और अब्र यानी पानी इन तीनों के संयोग के कारण से वृष्टि प्रतिबंध है ये तीनों का जब संयोग होता है तो उस पानी का गिरना नहीं होता है ये वृष्टि प्रतिबंधक कारण बन रहा है कौन विद्युत वाद अब्र संयोग विद्युत वाद अब्र संयोग के जो कि वृष्टि प्रतिबंधक रूपी कारण के अभावे, वो कारण वहां से हट जाने पर यानी वो संयोग टूट जाने पर वो संयोग न रहने पर विभाग हो जाने पर भारत जलों में भारीपन होने के कारण से यदा पृथ्व्या गुरुत्वाकर्षणाद अथवा गुरुत्व आकर्षण के कारण से पानी का गिरना होता है यानी दो कारण बता दिया भार भी एक कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी एक कारण है अत्र आपवाय कारणम जल समवायि कारण है गिरने का गिरने रूपिक कर्म का अवक्षेपन कर्म का और गुरुत्वम असमवाय कारणम गुरुत्व असमवाय कारण है संयोग अभावो निमित्तम यानी विभाग जो है वो निमित्त कारण बनता है इस का जी कारण हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है वहाँ वहाँ उनका उद्देश्य है वहाँ क्या कहते हैं भार को लेकर के कहना चाहते हैं विवक्षा वहाँ पर यह है भी तो कह रहे हैं ये भी हो सकता है उसको नहीं कहा नहीं है वहा मुख्य रूप से भार को प्रधान बना करके बोला है बस इतना अंतर नहीं ये वह शब्द जो है किसी की प्रधानता को बताने के लिए होता है ये वह अन्य का निषेध के लिए ही नहीं होता है आपने न्याय दर्शन पढ़ा है नहीं जी क्यों बोले हाँ ये वह शब्द जो है वो निषेधार्थ के लिए भी हो सकता है अन्य के लिए और किसी के प्रधानता को बताने के लिए भी होता है और इस एव शब्द को लेकर के बहुत लंबा छोड़ा प्रसंग चला न्याय दर्शन में चला है ना याद आ रहा है आपको वो एव जो है वो किसी की प्रधानता को बताता है अच्छा वो दुख होकर के वहाँ प्रधानता अर्थ है तो ऐसे यहाँ पर एवं जो बोला है ये प्रधान अर्थ को लेकर के कहना चाहिए अगर ऐसा आएंगे अगर ऐसा नहीं लेते हैं तब उन्होंने गलत लिखा है यहाँ पर नहीं आप, आप कैसे कह कैस सकते हैं क्योंकि लेखक तो वर्तमान में नहीं है दोनों अर्थों की संभावना आप ले सकते हो ना जहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं ना वहां एक पक्ष में आग्रह नहीं करना चाहिए ये याद रखना पकड़ में आ रहा है ना जब दोनों अर्थ हो सकते हैं तो वहां आग्रह क्यों करते हो नहीं यहाँ ये इन्होंने गलती लिखा है भाई उनको ये वक भी तो पता होगा देखिये कई जगह गलती करने का अभिप्राय नहीं होता है हर जगह गलती करेगा व्यक्ति मैं स्वीकार कर ही रहा हूँ अगर वो वहाँ एवा का अर्थ उनका अभिप्राय ये होता कि प्रधान अर्थ को लेकर के कह रहे हैं तब तो ठीक होगा उनका अगर उस एवक अर्थ वो निषेध अर्थ में ले रहे हैं तब गलत होगा ये कह रहा हूँ कौन सा संदेह कौन सा तो संदेह ही रहेगा लेकिन आप आप एक पक्ष में क्यों अर्थ ले रहे हो आप ये कहो ना ये तो संदेह को उत्पन्न करता है जी ये अर्थ लो ना आप आप तो निर्णय दे रहे हो ना <laughs> आप निर्णय नहीं दे सकते जब दो अर्थ निकल रहे तो वो निर्णय नहीं दे सकते आप हाँ जी ठीक है हाँ आपको कुछ भी लग सकता है ना सूत्र कौन से तीन सूत्र एक विषय एक कहां संस्कार नहीं संस्कार आवे गुरुत्वाद पतनम किसके लिए आ रहा है ये एक को कहना अंतर इतना। नहीं वो किस प्रसंग में आया है केवल अंतर इतना मत बोलो बिना प्रमाण के मत बात करो पूरा अच्छी तरह विचार करके बोलो आप गेर, गेर हाँ वो उस प्रसंग में बोला है उसका प्रसंग अलग है और यहाँ चल रहा है प्रसंग पृथ्वी जल अग्नि वायु इनका और अब पृथ्वी का प्रसंग बता करके अब जल का प्रसंग बता रहे हैं तो जल ऊपर से गिरता है तो उसके पीछे क्या कारण है ये बताया जा रहा है बस इतना है तो तो नहीं लग, लगेगा तो लगेगा लग सकता है लेकिन जिस प्रसंग में उसको लगा रहे ना उसी प्रसंग में लगा हो ना भाई सामान्य नियम को लेकर के सूत्र नहीं बनाया वहाँ पर वो सूत्र बनाया उस प्रसंग को ध्यान में रख के जो इशू इशू को लेकर के तो फिर इतने सारे सूत्र क्यों बनाए और बहुलम छंदसी एक सूत्र नहीं है बहुलम चंद्रम छसी भी दसियों बार आया है ठीक है ग्यारह बार आया है और वो अकर्म अकर्म क्या है वो सूत्र अकर्मक अकर्म भी नहीं अकर्मक संज्ञायाम भी आया बहुत सारे सूत्र हैं जो बार बार आते हैं वा छंदसी आ, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो बार बार आए लेकिन उनका अर्थ अब अकर्म का तो अब तीनों प्रसंग में तीनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं काम चल सकते देखिए देखिये पानिनी देखिये पानि जो है बहुत बुद्धिमान है नहीं चल सकता है चल सकता है भाषा में नहीं नहीं चल सकता अगर चल सकता हो तो पाणिनि इतने बुद्धिमान वो एक से काम चल सकता हो तो तीन सूत्र बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा कोई भी गति ले लो आ, कोई भी गति ले, ले, ले लो तो है। ऐसा है, ऐसा नहीं होता उछलने का मतलब ऐसा थोड़ा कि अब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिला दिया और आ, वो बना दिया ऐसा नहीं होता है उसका भी कोई महत्व होता है जब इतने बुद्धिमान पानिनी ने एक महावाशिक कहते हैं ना एक भी अक्षर न इधर है ना उधर है मतलब एक एक अक्षर को ध्यान में रख करके उन्होंने इस तरह का बनाया ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है वैसा ही हाँ वो ये ये आ, आ, आ, आ, आ, आपका सोच है ऐसा नहीं बाशेका न, बाशेका ने ने की ये अच्छा आवश्यकता नहीं है फिर भी बना दिया ऐसा है वहां उसका उनका आ, अभी मेरे को प्रसंग तो याद नहीं आठ ठीक है ना नहीं स्पष्ट नहीं है ऐसा नहीं होता है ये होता है कि महाभाष्यकार जो भी कहता है महाभाष्यकार कभी भी जिसका भाष्य करने वाला है वो कभी उसका खंडन नहीं करता अपने विचार व्यक्त करता है कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी चल सकता है उनका अपना मत है जब वहां ऐसा भी हो सकता है जब बोला जाता है न तो वहाँ एक अपना पक्ष रखा जा रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं होता है ये यही मार्ग खाता है व्यक्ति अनेक बार जब जहां विकल्प होता है ना ऐसा भी हो सकता है नहीं फिर ऐसा ही होना चाहिए वो क्यों लिखा है मैं तो जी जी पढ़ा ने बताया।, बताया, बताया फिर इसका मतलब <laughs> बिल्कुल मैं इस बात को कहूंगा अच्छा कोई भी आचार्य बता है ने नहीं भाष्यकार का ये अभिप्राय नहीं है जो अभिप्राय आप ले रहे हैं वो तो प्रसंग तो मेरे को याद नहीं है ना मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो ऐसा भी हो सकता है यानी इस इसके स्थान पर इस तरह का होना चाहिए ऐसा कोई ना कोई एक कारण उन्होंने जरूर बताया होगा तो वहां विकल्प होता है वहां पर वहां उस विकल्प में आप आग्रह नहीं कर सकते नहीं होना चाहिए ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है जब जहां ऐसा भी हो सकता है तो वैसा भी हो सकता है तो फिर वहां आग्रह वो नहीं होना चाहिए कहीं पर भी हो अभी उस प्रसंग को मैं नहीं देख सकता ना अभी उस तरह का समझ सकता हूं बस इतना समझ सकता हूँ कि कभी भी एक ऋषि दूसरे ऋषि का खंडन नहीं कर सकता आप आपको लगता है अंध परम्परा क्योंकि ऐसा सोच को अगर लेकर के आप चलेंगे ना इसमें हानि ज्यादा होती है लाभ तो बहुत कम होता याद रखना भाई मैं नहीं मैं कब कह रहा हूँ गलती है तो ना माने आप गलती तो सिद्ध करो आप केवल इतने बोलते जा रहे हो ना अब उस प्रसंग को तो हम नहीं देख सकते हैं ना भी पकड़ सकते उस प्रसंग को और जब उस प्रसंग को देखेंगे तब आपसे बात करेंगे हम ठीक है ना मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वहां पर गलती नहीं हो सकती है अगर वो गलती है तो गलती पहले सिद्ध होनी चाहिए एक बात और सिद्ध हो गए तो वो ऋषि का है या नहीं है, ये दूसरी बात होगी हाँ तो वो तो सोच के ऊपर निर्भर करता है ना व्यक्ति जो सोच इस तरह बनाता है ना क्योंकि ये बहुत बड़ी बातें होती दो मतलब एक सोच ये होता है कि ये गलती भी कर सकता है ठीक है ना ये गलती भी कर सकता है उसकी गलती को देखने में बुद्धि लगाता है एक पकड़ो मैं इस व्यक्ति की गलती को वो इस सोच से चलता है तो उसको हर बार उसी तरह दिखता है ये गलत हो सकता है तो वहां अपनी बुद्धि को ऊपर रखता व्यक्ति वहां उस ऋषि की बुद्धि को नीचे रखता है व्यक्ति और ऐसा किए बिना व्यक्ति इस तरह का बोल ही नहीं सकता व्यक्ति और ऐसा बोल करके व्यक्ति बहुत निम्न चला जाता याद रखना निम्न का मतलब उसका जो आचरण उसका जो व्यवहार उसकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रहती है तो के के बस इतना नहीं भाई इधम चिंतियम तभी होगा ना जब वो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं हो रही आपने तो मान लिया ना ये गलत है और गलत मान करके फिर आप एकदम चिंतम और ये विचारणीय वो नहीं, उस तरह में चले चिले भाष्य का नहीं वो आपको ऐसा लग रहा है ना वो भाष्य तो मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या प्रसंग है क्या पूर्वा प्रसंग है मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि कभी ऋषि किसी दूसरे ऋषि का खंडन नहीं करता अगर वो कहता है तो अलग अलग प्रक्रिया से होता है जैसे वो ऐसा मानते हैं मैं ऐसा मानता हूं इस रूप में वो रखते हैं लेकिन वो वो गलत है इस रूप में कभी कोई ऋषि नहीं कहता ऐसा कोई अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया आपको आ रहे है तो आप बताएंगे वहां पर ठीक है मेरे कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं क्या हाँ हाँ सूत्रों में क्या अंतर है अपाम को हटाएंगे तो दोनों सूत्रों में क्या अंतर है अपाम को ने? अपाम को क्यों हटवा रहे हो नहीं जिसमें जो अंतर करने वाला है ठीक है जो अंतर करने वाला है उसी को आप हटा रहे हो फिर उसको हटा करके देखेंगे तो कोई अंतर होगा ही नहीं वहाँ वही वो, वो वाली बात है आ, आ, राग भी अविद्या है और द्वेष भी अविद्या है अब राग को हटा करके देखो ये अविद्या तो है ना क्या अंतर है भाई जो अंतर करने वाले राग को अपने हटा दिया है तो फिर अंतर क्या बचेगा वहाँ तो तो पर वहाँ वायु अब्रुक को कहा से लिहा है वह तो भान की बात है किसके? वो जो संस्कारा भावे गुरुत्वाद पतनम जो है ना में। कौन से सातवें सूत्र पहले प, पहले आनिक में, में। संयोग अच्छा संयोगा भावे गुरुत्वाद पतनम ये किसके लिए आ रहा है अस्त संयोगात। ये मूसल का नहीं नहीं ये देखो ना प्रकरण ही देखो ना तथा आत्मसंयोग अस्त कर्मनी अभी घात मूसलादो कर्मनी व्यतिरेक अकारणम अस्त संयोग यह अस्त संयोग का प्रयोग हो रहा है ठीक तो है यहाँ तो जल का जल देखिए वहाँ हाथ और मूसल के संयोग को ध्यान में रख के बताया जा रहा है और यहाँ बाण को ध्यान में रख के बताया गया है और यहाँ जल को ध्यान में रखती है तो फिर तो ऐसे ही बनाया ना ऐसे ही तो बनाया ऐसे ही तो बनाया मेरा और वाला ठीक है ठीक <laughs> तो है, आप <laughs> बनाओ ना आपने क्या दिक्कत है <laughs> ये तो उदाहरण हो गए ना <laughs> तो एक उदाहरण अभिघात जयसलादो कर्मनी ये तो एक उदाहरण तो है इसी उदाहरण के आधार पर आप जितने भी उदाहरण लिख सकते हो लिख लो आप अपनी कोई आपत्ति नहीं उसका विस्तार कर लो हाँ, तो हाँ जीव हाँ जी। तो तो हो रहे फल है, हाँ। रहे है हाँ जी में अच्छा का प्रभाव हाँ ये सात्विक सात्विक बुद्धि से विचार कर रहे हैं ठीक <laughs> बात है क्या कुमार जी का प्रभाव हल्का अच्छा नहीं ऐसा नहीं उनका प्रभाव नहीं ये तो आ, अपनी अपनी बुद्धि का विस्तार किया उन्होंने <laughs> ये ये अध्यापक की बुद्धि नहीं है स्वयं की बुद्धि है <laughs> खैर हाँ जी हो गया समाधान या नहीं हुआ नहीं हुआ है ना नहीं होगा ना, हो ना आपको वो बीमार वाली बुद्धि चल रही है अभी वो सात्विक बुद्धि नहीं है ना फल की बुद्धि है नहीं वो बीमार वाली बुद्धि चल रही है अभी आप आप अगर स्वस्थ होकर के शांत तो मती से जब इसको विचार करोगे वो स्पष्ट हो जाएगा किस प्रसंग में को क्या बात कही गई है एक बार हाँ वो तो आएगा जो अनेक अनेक बार आएगा उसमें क्या दिक्कत है जहां जैसे प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार आएगा सूत्र का अर्थ तो स्पष्ट है लिख लोज फिर भी लिखना चाहे लिख सकते हैं आप विद्युतवात अब्र संयोग के अभाव होने पर विद्युतवात अब्र संयोग के अभाव होने पर जल के भारीपन जल के भारीपन के कारण से जलों का पतन कर्म होता है या जल का पतन कर्म होता है अथा स्यंदनम स्यंदन का मतलब बहना अधः द्रवत्वादनम अधनम श्रवण संसर वहन रूप कर्म तरल अधिक गिरा हुआ पानी है उसका पतन उसका स्यंदन अथवा सेवणम आगे सरकना संसरण करना रूपी जो कर्म है वो तरल होने से होता है जल में तरलत्व के कारण से चंदन कर्म होता है अत्र आपा कारणम, द्रवत्व असमवाय कारणम पृथ्वी पृष्ठ नि निम्नत्व निम्नत्वश पृथ्वी गुरुत्वाधिक्यम तदवशो वेग अप निमित्त कारणम निमित्त कारण को समझाया है पृथ्वी पृष्ठ पृथ्वी का तल निम्नत्व वश जो ढलान वाला जो स्वरूप है अथवा पृथ्वी का जो गुरुत्व है गुरुत्व शक्ति है तदवशो वेगः और उस गुरुत्व के कारण से जो वेग है वो वेग ये सारे सा, सारे के सारे अपाम निमित्त कारणम जलों के गिरने में जलों के संदन होने में कारण बनते हैं स्पष्ट हो रहा है निमित्त कारण आरोहनम चलों का ऊपर चढ़ना सूत्रार्थ तो हो गया आ, वो सरल है द्रवत्वांदनम जलों जल में तरलता होने से जलों का बहना रूपी कर्म होता है या तरलता के कारण से पानी बहता है ऐसा भी लिख सकते हैं पानी में तरलता के कारण से पानी का बहना होता है नहीं, कोई भी द्रव्य नहीं जिसमें तरलत्व है हाँ कोई भी सूत्र में जल सकते। वो प्रसंग से वैसे जल बोल रहे हैं है, वहां है। <laughs> जो द्रव होना है ना <laughs> वो आप <आपाँ> तत्व <तर्मे>। ही है <laughs> वहां पर ये क्योंकि द्रवत्व जो है ना जल का ही धर्म है जहाँ भी द्रवत्व है वहाँ जल है ये समझ लेना हाँ हां घी में भी ऑयल में भी अब कोई भी तेल में भी कुछ भी ले लो पेट्रोल डीजल केरोसिन या और भी जितने भी तरल पदार्थ हैं उन सब में जल तत्व है क्योंकि तरल तो जल का ही तो स्वभाव है और किसी का स्वभाव नहीं है आरोहनचा जलों का ऊपर चढ़ना बोलिएगा नाड्य वायु संयोगाद आरोहण आरो नाड्य खाल सूर्य रश्मिया जो है रश्मियों को कहते हैं शरीर स्नावा त्रु उभत्रो नाड्य शरीर स्नावाश्च शरीर के जो नसें हैं वो नस तत्र त्र उन दोनों में नाडिया साचा वायु संयोग रश्मियों के साथ में वह वा वायु का संयोग है नाडीशु रश्मिषु स्नावसु भव नाडी रूपी रश्मियों में और स्नायु भव रहने वाला यो वायुना संयोगा जो वायु का संयोग है उस संयोग से तस्मात आरोहनम आरोहनम ऊर्ध्गमनम अपाम ग्रीष्मे भवति गर्मियों में पानी का ऊपर चढ़ना होता है ठीक है ना रश्मि के साथ वायु का संयोग है और रश्मि और वायु के संयोग के कारण से पानी जो है ऊपर चढ़ जाते हैं यानी गर्मियों में भाष्प के रूप में बनकर के यानी सूर्य की रश्मियां जो है पानी को सूक्ष्म कर देते हैं भाप के रूप में बन जाते हैं फिर उनको रश्मियों के साथ में वायु का संयोग रहता है वो फिर ऊपर ले जाते हैं वायु का संयोग और रश्मि का संयोग मिल जाते हैं उस संयोग से पानी भाप के रूप में ऊपर जाते हैं ये कहना चाहें कलु आकाशे अथ शरीर रसूपे सर्वदा आकाश में और शरीर में रस रूप में सर्वदा यानी हमेशा ये पान, आ, रस जो है पानी ऊपर चढ़ता रहता है तत्र आपो रसा समवायि कारणम आकाश में जो रस चाह रहे हैं आ, आ, आकाश में जो पानी ऊपर जा रहा है वो पानी जो है समवायी कारण है शरीर में जो रस के रूप में पानी है वो समवा कारण है रस समवा तो जल समवाय कारण बन रहा है शरीर में रस समवाय कारण बन रहा है नाड़ी नाड्या वायु संयोग असमवाय कारण रश्मियों का और वायु का परस्पर जो संयोग है वो असमवाय कारण है अपाम द्रवत्व वायु नाड्य नाड्यश्च उत्व प्रधानो निमित्त कारण जलों का जो द्रवत्व है वो द्रवत्व निमित्त कारण है और वायु नाड्यश्च और वायु और नाडियों का ये क्या कह रहे हैं वायु अच्छा द्रवत्व वायु और नाड्यश्च नाडिया रश्मिया यानी जलों में रहने वाला द्रवत्व और वायु और रश्मिया ये निमित्त कारण है आपने किसको नाड़ी वायु का संयोग असमवाय कारण बताया जी। अब बताया जा रहा है द्रवत्व निमित्त कारण है वायु निमित्त कारण है और रश्मिया निमित्त कारण है पकड़ में आया वहां संयोग असमवाय कारण बन गया यहां वो पदार्थ निमित्त कारण बन रहे सूत्रार्थ उत्व तो प्रधान यानी रश्मिया जो उष्ण प्रधान वाली रश्मिया निमित्त कारण है ये कहना चाहते केवल रश्मिया नहीं है केवल रश्मिया नहीं है ना वहां तो जो उष्ण रश्मिया जो है ना जब धूप ज्यादा रहता है तभी तो पानी सूक्ष्म जा रहा है तो उष्ण जो है वो निमित्त कारण बनते हैं प्रातःकाल जो है जब सूर्योदय हो रहा होता है उसकी जो रश्मिया है ना वो कारण नहीं बनते पानी को ऊपर ले जाने का और सायकाल जब सूर्य सूर्य ढल रहा हो उस समय की जो रश्मियां हैं वो भी पानी को ऊपर नहीं ले जा सकते न असम एक जैसा नहीं तो जब सूर्य निकल रहा होता है ना तब वो बहुत दूर होता है सूर्य यही है ना कारण तो, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है आ, तो इस कारण से वो रश्म्या वो, वो रश्मियां जो है आ, उसका प्रकाश कम रहता है या जो भी कारण है नहीं नहीं ये कह रहे हैं ना रश्मिया हमेशा एक जैसा नहीं रहती है जब सूर्योदय हो रहा होता है उस समय की जो रश्मिया है ना वो अलग प्रकार की होती है अब क्या कहते हैं दोपहर में बारह बजे की जो रश्मियां जो होती है वो प्रखर रश्मिया होती हैं और सूर्य जब डूब रहा होता है उसकी रश्मियाँ एक अलग प्रकार की होती है सुबह सुबह सूर्य तक पहुँचने में रश्मियों से जो पहले का जो समय होता है उस कारण से थोड़ा थोड़ा सा जैसे-जैसे तो जो होती होती है, की है। है, तो तो फिर वो तेज, होती तेज, तेज, होती तेज होती जाती जाती है। हाँ। है। वही तो कह रहा मतलब वो रश्मियों का जो प्रभाव है वो उगते हुए स्थिति में कम रहता है, और आ, आ, अस्त के समय भी सूर्य की रश्मियों का प्रभाव कम रहता है वो प्रखर उष्ण नहीं रहते हैं ये तो प्रत्यक्ष है देखो आप पता लगेगा जो उगते हुए सूर्य की रश्मियों के सामने आप ऐसे खड़े होकर के देख सकते हो लेकिन वो दोपहर में बारह बजे नहीं कर सकते ऐसा वो प्रखर होती है एक जैसे नहीं होती यही है।, है ना कारण सूत्रार्थ लिखना है ना रश्मियों या सूर्य की उष्ण रश्मियों और वायु के संयोग से जलों में आरोहन रूपी कर्म होता है ठीक है ओंकार ओ को प्रणाम